मेरे प्रिय आत्मा एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा एक बड़ी राजधानी में राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी भीड़ सुबह से लगनी शुरू हुई थी और बढ़ती ही जा रही थी जो भी आदमी आया था वो ठहर गया था और वापस नहीं लौटा था मैं भी भटकते हुए उस राजधानी में पहुंच गया था और मैं भी उस भीड़ में खड़ा हो गया कुछ बड़ी अजीब घटना उस दिन घट गई थी नगर से लोग उसी महल की तरफ भागे हुए आ रहे थे ऐसी तो कोई बड़ी अजीब बात न थी सुबह ही एक भिखारी ने आके उस द्वार पर दीक्षा मांगी और रोज ही सुबह द्वार पर भिखारी दीक्षा मांगते हैं अभी वैसी दुनिया तो नहीं आ पाई जब भिखारी नहीं होंगे इसलिए कोई तो बहुत अजीब बात न थी लेकिन भिखारी ने न केवल भिक्षा मांगी अपना दीक्षा पात्र राजा के सामने थाला है बल्कि उसने एक शर्त भी रखी भिखारी कोई शर्त रखे ये आश्चर्य की बात है। देने वाला शर्त रखे ये तो ठीक है लेकिन लेने वाला भी शर्त रखे ये जरूर आश्चर्य की बात है, और शर्त भी बड़ी अनूठी थी देखने में तो बहुत सरल बात मालूम पड़ी थी और राजा उस शर्त के लिए राजी हो गया था लेकिन पूरा करना बहुत कठिन हो रहा था। उस भिखारी ने कहा था मैं एक ही शर्त पर भिक्षा लूंगा और वो शर्त ये है कि मेरा भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाए मैं अधूरा पात्र लेकर नहीं लौटूंगा राजा के अहंकार को हंसी आ गई थी और राजा ने कहा था तुम पागल हो शायद तुम्हे पता नहीं तुम किसके द्वार पर भिक्षा मांग रहे हो अगर तुम खुद अधूरा पात्र लेकर लौटना चाहते तो भी मैं तुम्हें अधूरा पात्र भरा हुआ लौटने न देता शर्त रखने की कोई बात नहीं और उसने अपने वजीरों को कहा अब अन्न से भरना इसका पात्र ठीक न होगा स्वर्ण मुद्राओं से भर दो उस भिखारी ने फिर कहा एक बार सोचने क्योंकि और राजा भी मुसीबत में पड़ चुके शर्त मैंने पहली बार नहीं रखी और द्वारों पर भी रखी है और आज तक कोई भी द्वार मेरे पात्र को पूरा नहीं भर सका राजा हंस पड़ा देने की उसने जरूरत न समझी और वजीर को कहा कि जाओ स्वर्ण असर पात्र भर वजीर स्वर्ण असर लाया उसने वे पात्र में डाली छोटा था पात्र था लेकिन बड़ी अद्भुत घटना घटी पात्र में गिरते ही वे असर किया न मालूम कहाँ विलीन हो गई पात्र खाली का पा खाली रह गई और तब भीड़ उस द्वार पर बढ़ने लगी थी मैं भी उस भीड़ में जाके खड़ा हो गया दोपहर हो गई भिक्षु का छोटा सा पात्र सम्राट की बहुत बड़ी तिजोरियां न भर सकी सांझ होने लगी सम्राट की तिजोरियां खाली हो गयी लेकिन भिक्षु का पात्र नहीं भरा नहीं भरा और तब जो सम्राट किसी से भी कभी हारा न था वो उस भिखारी से हार गया उसके पैरों का और उसने क्षमा मांगी कि भूल हो गई है मुझसे मैं क्षमा चाहता हूँ और आज मुझे एक बड़े सत्य का दर्शन हो गया कि सम्राट की संपत्ति भी भिक्षु की भूख को नहीं भर सकती मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारा पात्र पूरा न कर सकूंगा भीड़ छट गई राजा हार चुका था लोग अनेक तरह की बातें करते हुए अपने घर चले गए और वो भिखारी भी अपने रास्ते पर हो गया लेकिन इतने आसानी से मैं उस भिखारी को न छोड़ सका और उसके पीछे हो गए रात गांव के बाहर मैंने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा क्या रहस्य इस भिक्षा के पात्र का जो भर नहीं सका वो भिखारी हंसने लगा और उसने कहा गाँव गांव में गया हूं और न मालूम कितने द्वार पर कितने अहंकार पराजित हो गए लेकिन तुम पहले आदमी हो जो मेरे पीछे आए हो और भिक्षा कर इस पात्र का रहस्य पूछते हो मैं इस आदमी की तलाश में था कि कोई मुझसे पूछे उसी के लिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ लेकिन कोई ये पूछता ही नहीं इस दीक्षा के पात्र में कोई भी रहस्य नहीं है और दीक्षा का पात्र उसने मेरे हाथ में दे दिया और उसने कहा मैं एक मरघट से निकलता था और एक आदमी की खोपड़ी मुझे पड़ी मिल गई उससे ही मैंने इस पात्र को बना लिया और जैसा कि सभी जानते हैं आदमी का मन कभी भरता नहीं इसलिए ये पात्र भी भरता नहीं इस कहानी से इसलिए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे बड़े से बड़े रहस्यों में से समझने की जो बात है वो यही है मनुष्य का मन जैसा है वो कभी भी भरने में समर्थ नहीं मनुष्य की पीड़ा और चिंता और दुख और विशास इसी तथ्य से पैदा होते हैं हम उस मन को भरने की कोशिश में हैं, जो भरने में स्वभावता असमर्थ है लेकिन इस तथ्य का उद्घाटन मुश्किल से ही कोई कर पाता है और जो इस तथ्य का उद्घाटन कर लेता है उसके जीवन में एक क्रांति घटित हो जाती है लेकिन सामान्यता मुश्किल से ही शायद हमारी दृष्टि में ये बात दिखाई पड़नी शुरू होती हम मन को भरने की कोशिश करते हैं अनेक अनेक दिशाओं में धन से और यज्ञ से और पद से महत्वाकांक्षाओं के नमालूम किन किन मार्गों पर चलकर हम उसे भरने की कोशिश करते हैं और इस बात को भली भांति देखते हुए भी शायद हम अंधे बने रहते हैं कि आज तक कोई भी अपने मन को भर नहीं सका क्या किसी मनुष्य ने मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में ये कहने का साहस दिखाया है कि मेरा मन भर गया मेरा मन तृप्त हो गया क्या किसी ने लंबे दस हजार वर्षो के ज्ञात इतिहास में ये बात कही है की मैं मन की पूर्ति पर पहुंच गया मन की आकांक्षाएं तरफ हो नहीं एक भी मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं पड़ता और हर शेष मनुष्य की जीवन कथा मनुष्य के निरंतर खाली रह जाने की खबर देती सिकंदर की जिस दिन मृत्यु हुई और जिस नगर में उसकी अर्थी निकली उस दिन एक बहुत अजीब बात लोगों ने देखी शायद वैसा कभी भी नहीं हुआ था और शायद आगे भी कभी नहीं होगा सिकंदर की अर्थी को देखने लाखों लोग रास्तों पर खड़े थे कोई साधारण आदमी न मर गया था महान सिकंदर की मृत्यु हो गई थी लेकिन लोग देख के हैरान हुए उसकी अर्थी बड़ी अजीब थी अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ लटके हुए थे और हर कोई पूछने लगा कि हाथ अर्थी के बाहर क्यों लटके हुए हारे नगर में एक ही बात उठ गई होते होते पता चला ने मरने के पहले कहा था मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना ताकि हर आदमी देख ले मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं मेरी दौड़ मेरी विजय यात्राएं तब असफल हो गई हाथ मेरे खाली किसके हाथ भरे हुए कब गए ये बात दूसरी न कि हम हाथों को अर्थियों के भीतर छिपा देते हैं ताकि कोई देख न लेके ये हाथ खाली जा रहे लेकिन अर्थियों के भीतर छिपाएं या न छिपाएं हर आदमी की जीवन कथा निरंतर खाली बने रहने की कथा है ये मन का पात्र भरता नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि धन से नहीं भरता ऐसा नहीं है कि यश से नहीं भरता धर्म से भी नहीं भरता त्याग से भी नहीं भरता भरना उसका स्वभाव नहीं है मोक्ष से भी नहीं भरता परमात्मा से भी नहीं भरता भरना उसका स्वभाव नहीं है कुछ लोग धन से भरने से ऊप जाते हैं लेकिन भरने से नहीं उग पाते धन से भरने से ऊब जाते हैं तो सोचते हैं धर्म से भर ले और कीर्ति से ऊब जाते हैं और पाते हैं कि उससे मन नहीं भरता तो सोचते हैं त्याग और तपस्या से भर ले लेकिन मन अगर भरने में समर्थ होता तो धन से भी भर जाता और धर्म से भी भर जाता मन भरने में ही असमर्थ है मन स्वभाव था भरने में असमर्थ है कोई बात है जिसकी वजह से मन नहीं भर सकता है किसी भी चीज से नहीं और जब तक इस तथ्य को कोई साक्षात नहीं करता है इस समग्र सत्य को कि मन को भरना ही असंभव है तब तक किसी मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति फलित नहीं हो सकती तब तक कोई मनुष्य आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता तब तक कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता धार्मिक मनुष्य की शुरुआत इस बात से नहीं होती धन से छोड़ के हम त्याग से मन को भरने लगे धन और प्यार दोनों की भाषा एक ही है धन की भाषा है और और और धन मिले तो शायद मन भर जाए उतना मिल जाता है तो पता चलता है मन नहीं भरा और धन मिले तो शायद मन भर जाए उतना भी मिल जाता है तो मन नहीं भरता की भाषा की और की भाषा है इतना छोड़ देते हैं तो मन नहीं भरता और छोड़ दें, तो शायद मन भर जाए और छोड़ देते हैं फिर पता चलता है और छोड़ दें, तो शायद मन भर जाए। पकड़ने और छोड़ने का सवाल नहीं और की भाषा समान है और भरने की आकांक्षा समान है अगर मन स्वभावता भरने में असमर्थ है शायद तो किसी रास्ते तो से उसे नहीं भरा जा सकेगा और इसलिए मन के साथ मन के भराव के लिए की गई सारी बातें व्यर्थ हो जाती है सारे निदान और सारी चिकित्सा व्यर्थ हो जाती है और मनुष्य की जो गहरी चिंता है जो तनाव है जो दुख है उसके ऊपर मनुष्य नहीं उठ पाता है अब तक हमने जो भी उपाय खोजे हैं वो असमर्थ हो गए, हमने मूल बात नहीं पूछी और इसलिए सारी गड़बड़ हो गई मैंने सुना है न्यूयॉर्क के छोटे से स्कूल में जहां न्यूयॉर्क के धनपतियों के बच्चे पढ़ते थे एक छोटे से बच्चे में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हुए चिंता की बात थी लक्षण ऐसे थे कि चिंतित हो जाना जरूरी था उस बच्चे ने इधर कोई पंद्रह बीस दिनों से हर चीज काले रंग में रंगना शुरू करती थी तो चित्र बनाता तो काले ही रंग में बनाता सूरज बनाता तो काले रंग का गुलाब का फूल बनाता तो काले रंग का समुद्र बनाता तो काले रंग का आदमी बनाता तो काले रंग उसकी अध्यापिका चिंतित हो गई काले रंग का इतना मोह भीतर चित्त में किसी गहरी उदासी और दुख का दुख की खबर देता था स्कूल के मनोवैज्ञानिक को खबर की गई उस बच्चे में ये काले के प्रति इतना मोह अंधेरे के प्रति इतना आकर्षण शुभ नहीं था जीवन का सूचक नहीं था मृत्यु की खबर देता था जिनका जरूरी थी उसका इलाज होना जरूरी था उसके भीतर कोई बात घटित हो रही थी जो बाहर काले रंगों में प्रकट होने लगी एक आदमी हंसता है तो भीतर की कोई खबर लाता है एक आदमी रोता है तो भीतर की कोई खबर लाता है एक व्यक्ति काले रंगों के प्रति आकर्षित हो जाए तो भीतर की खबर देता है उस बच्चे के जीवन में कुछ हो रहा था जिसकी खोजबीन जरूरी थी मनोविज्ञानिक ने पंद्रह दिन तक खोजबीन की उस बच्चे के घर में जाके उस बच्चे के पड़ोस में उस बच्चे के संबंध में सारी जानकारी इकट्ठी की और दिन बाद एक बड़ी रिपोर्ट पेश जिसमें गौश के कारण बताए गए थे बच्चे की घर की जिंदगी शायद सुखद नहीं थी बच्चे के माँ बाप के बीच शायद अच्छे संबंध नहीं थे झगड़ा था विरोध था घर का वातावरण उदास था प्रसन्न नहीं था आसपास भी अच्छे लोग नहीं थे पड़ोस में इन सब का शायद परिणाम बच्चे पर पड़ना शुरू हुआ था बच्चे की माँ जब बच्चा गर्भ में था तब बीमार रही थी शायद उसके परिणाम हुए थे इस स्कूल के चिकित्सक को भी कहा गया उसने भी जांच पड़ताल की उसने बताया कि नहीं विटामिन की कमी है शायद उनकी वजह से बच्चा उदास और शिथिल हो गया शायद जीवन में उसके आनंद और थिरक में कमी हो गई ये सारी रिपोर्टें आ गई और उसके पहले की इलाज शुरू होता है एक और घटना घटती जिसने सारे निदान को गलत कर दिया स्कूल के चपरासी ने बच्चे को निकलते वक्त स्कूल से एकदम उसके कान में पूछा की मेरे बेटे मुझे तो बताओ तुम काले रंग से ही चित्र क्यों बनाते हो उस बच्चे का तज बात यह है कि मेरी डिब्बी के और सब रंग खो गए हैं केवल काला रंग ही बचा। और कोई बात नहीं है उसे दूसरे रंग दे दिए गए और उसने दूसरे दिन से ही काले रंग में चित्रों का बनाना बंद कर दिया बात उतनी ही थी कि उसकी डिब्बी के और रंग खो गए लेकिन इन विशेषज्ञों ने बड़ी बातें खोज निकाली थी और उन बातों के आधार पर अगर उस बच्चे का इलाज होता तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होता तो उस बच्चे का बचना मुश्किल होता वे इलाज खतरनाक सिद्ध होते क्योंकि जो बीमारी ही न हो उसकी चिकित्सा सिवाय खतरे के और क्या ला सकती है मनुष्य के साथ भी बहुत तरह के इलाज किए गए और मनुष्य के साथ सब इलाज खतरनाक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि शायद हमने उसके भीतर गहरे में जाके ये पूछा ही नहीं असल बात क्या है आदमी के भीतर हमने ठीक ठीक समस्या को पकड़ने की कोशिश नहीं की है और इलाज शुरू हो गए है पाँच छह हजार वर्षो से मनुष्य के सब भांति के इलाज हो रहे हैं। सब तरह के विशेषज्ञ उसकी चिकित्सा कर रहे हैं और सच्चाई ये है कि मनुष्य ज्यादा ज्यादा बीमार होता जा रहा है स्वस्थ नहीं हो रहा सारे धर्मों के इलाज सारे विशेषज्ञों सारे पुरोहितों सारे गुरुओं की चिकित्साएं आदमी को और मरणसन्न किए दे रही हैं। और अगर ये इलाज जारी रहे तो शायद आदमी के बचने की बहुत दिन संभावना नहीं चिकित्सक बहुत है और गरीब आदमी उनके बीच फंस गए हैं और शायद हम ये पूछना ही भूल गए हैं सीधा सा सवाल यह आदमी की सारी बीमारी आदमी की चिंता और दुख उसकी बेचैनी उसकी अशांति कहीं मन के स्वभाव के साथ ही तो संबंधित नहीं एक मुसलमान फकीर था एक सुबह एक व्यक्ति ने उससे जाके कहा मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूं मोक्ष पाना चाहता हूं कोई रास्ता है मन मेरा अशांत है उसे शांत करना चाहता हूं कोई मार्ग है उस फकीर ने कहा अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूं मेरे साथ आओ अगर कुएं से वापस लौटते वक्त भी मेरे साथ बने रहे तो शायद में कोई रास्ता सुझाऊ वो आदमी हैरान हुआ कि कुएं से वापस लौटते वक्त ऐसी क्या कठिनाई होने वाली है कि मैं सांस वो फकीर के पीछे कुएं की तरफ गया फकीर अपने घर से एक बाल्टी और एक बड़ा ड्रम लेकर निकला उस आदमी ने देखा तभी उसे शक हुआ ड्रम बड़ा अजीब था उसमें कोई पेंदी न थी उसमें कोई तलहटी न थी वो दोनों तरफ से खोला क्या फकीर इसमें पानी भरने जा रहा है लेकिन बीच में कुछ बोलना ठीक न था वो कुएं तक गया फकीर ने वो ड्रम कुएं के पास पर रखा जिसमें दोनों तरफ बोला था कोई तलेटी न थी कोई बॉटम न थी बाल्टी कुएं में डाली पानी खींचा और बाल्टी खींच के उस खाली ड्रम में डाली पानी नीचे से बह गया ड्रम खाली का खाली रह गया उसने दोबारा बाल्टी डाली वो आदमी बहुत साहस करके बहुत धीरेज रख के खड़ा रहा सोचा है कि मेरा बोलना बीच में ठीक नहीं है क्या इस आदमी को खुद ये बात दिखाई नहीं पड़ रही होगी कि पानी जिसमें डाला गया है उसमें भर नहीं सकेगा दूसरी बाल्टी भरी गई और उस फकीर ने उसे भी उस ड्रम में डाल दिया वो पानी भी बह गया और फकीर तीसरी बाल्टी भरने लगा उस आदमी का धीरज टूट गया किसी का भी टूट जाता उसने फकीर के कंधे पर हाथ रखा होता है महानुभाव ऐसे तो जिंदगी भर भरने से भी ये ड्रम भरने वाला नहीं कृपा करके देखे तो सही इस ड्रम में कोई जलहे नहीं इसमें कोई पेंदी नहीं ये पानी भरेगा नहीं उस तो फकीर ने कहा तुमसे किसने सलाह मांगी तुम मुझसे ज्ञान लेने आए थे या मुझे ज्ञान देने आए थे फकीरने का अक्सर मैं देखता हूँ जो लोग शिष्य बनने आते हैं थोड़ी देर में ही गुरु हो जाते हैं किसने पूछा बिना मांगे जो आदमी सलाह देता है उसका ना समझ कोई और है। तुमने अपनी नासमझी समझी कर दी और फिर मुझे इस ड्रम में पानी भरना है तो मैं ड्रम के ऊपर की तरफ आखे गड़ाए हुए हूँ की जब पानी वहां तक आ जाएगा तो मैं घर चला जाऊंगा मुझे पैंधी से क्या लेना देना मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं कि जब पानी भर जाएगा तो ऊपर की कगार तक आ जाएगा तब तो मैं उठा के घर ले जाऊंगा मुझे ऊपर की कगार तक पानी भरना है बॉटम से मुझे क्या लेना देना उसने अपनी बाल्टी फिर कुएं में डाल दी वो आदमी सोचा कि इस आदमी के पास अब और खड़े रहना ठीक नहीं ये आदमी पागल मारूगा था वो आदमी मुड़ा और अपने घर की तरफ चला गया फकीर फा होगा और अपने द्रम और बालटी को लेकर अपने घर चला गया घर पहुंच के उस आदमी ने सोचा कि अरे उसने मुझसे कहा था कि अगर लौटते में शायद तो मैं रास्ता तो बताऊंग आ गया और उसने रात सोचा की जो सीधी सी बात मुझे दिखाई पड़ती थी क्या उस फकीर को न दिखाई पड़ती होगी में क्यों बीच में बोला कहीं इसमें कोई राज ना हो कोई रहस्य ना हो सुबह वो वापस लौटा फकीर के पास गया और कहा मैं क्षमा मांगता हूं मैं ये पूछने आया हूं आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे तो फकीर बोला तुम आदमी थोड़े समझदार हो ये मेरी पुरानी तरकीब है ना समझ लोगों से छुटकारा पानी की जो भी मुझसे पूछने आता है पहले मैं उसे कुएं पर ही ले जाता हूँ यही ड्रम और यही बाल्टी अक्सर तो लोग भाग जाते हैं फिर कभी नहीं लौटते तुम वापस आ गए हो तो मैं तुमसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस मन को तुम भरना चाहते हो आनंद से परमात्मा से कभी तुमने गौर किया उसमें कोई बॉटम है कोई तलेटी है कभी भीतर खोज भी की कहीं इस ड्रम की तरह ही वो बोला ना हो और तुम भरते चले जाओ और वो खाली का खाली बना ले तो जाओ पहले मन को खोजो अगर उसमें तलहटी हो तो मेरे पास आ जाना मैं तुम्हारे मन को भर दूंगा और अगर तलहटी न हो और अगर ये सत्य का तुम्हें दर्शन हो जाए कि ये मन भरा ही नहीं जा सकता तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं उसी क्षण तुम्हारी भरने की दौल समाप्त हो जाएगी और जिस क्षण तुम्हारी ये दौड़ समाप्त हो जाएगी तुम पाओगे कि तुम सदा से ही भरे हुए हो जिस क्षण इस मन से तुम्हारा ये आग्रह छूट जाएगा कि मैं इसे भरूं उसी क्षण तुम पाओगे कि मन के पीछे कोई मौजूद है जो निरंतर भरा हुआ है जो कभी खाली ही नहीं उस सत्य का नाम ही आत्मा है मन को भरने की एक दौड़ है और इस भरने की दौड़ में ही हम आत्मा को नहीं देख पाते मन को भरने की एक विकसित दौड़ है और इस दौड़ में ही व्यस्त होने के कारण हम उसे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं जो हम हैं इस दौड़ से मुक्त हुए बिना कोई स्वयं की अनुभूति को उपलब्ध नहीं होता है लेकिन इस दौड़ से मुक्त होने के लिए कोई प्रयास कोई पॉजिटिव इफर्ट कोई विधायक चेष्टा कोई साधना काम नहीं दे सकती इस मन से मुक्त होने के लिए हम कुछ और कुछ भी करेंगे वो भी मन को ही भरने की दिशा में एक चेष्टा होगी इस मन से मुक्त होने के लिए इस मन को जानना जरूरी है इसे पूरी तरह से परिचित होना जरूरी है इसकी पूरी स्थिति को देखना जरूरी है और जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है मन तो एक बॉटम लेट फिट, एक अतल खाई जिसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता। जिस दिन ये अतल खाई मन की स्पष्ट दर्पण में आ जाती है उस दिन मनुष्य एक दूसरे एक दूसरे आयाम में एक दूसरी दिशा में गतिमान हो जाता है जहाँ कभी भी कुछ खाली नहीं है जहाँ सब कुछ भरा हुआ है उस दिशा का नाम ही परमात्मा है और दो तो ही दिशाएं हैं एक मन को भरने की दिशा जो असफल है सतत असफल है जो व्यर्थ है और जिसकी अंतिम परिणाम में खाली हाथों के अतिरिक्त और कुछ उपलब्ध नहीं होता है इस मन को कैसे जाना जा सकता है इस दिशा में ही इन दो दिनों में आपसे बात करूंगा पहली बात हम सारे लोग मन को जानने की बात को दूर रही इसे जानने से बचना चाहते हैं जानने की बात तो बहुत दूर हम अपनी आंख में चुरा लेना चाहते हैं इस मन से कि कहीं इससे मिलना ना हो जाए कोई आदमी अपनी शक्ल देखने को तैयार नहीं है कोई आदमी जैसा वो है वैसा ही अपने को उखार के देखने का साहस नहीं करना हम तो अपने से भाग रहे हैं और भाग से भाग से हम रास्ते में जो भी मिलता है उससे पूछते चलते हैं आत्मज्ञान का कोई रास्ता है अपने से भाग रहे हैं और आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहिए ये दोनों बातें अत्यंत मूर्ता पूर्ण ये दोनों बातें इतनी विरोधी हैं कि इस बड़ा और कोई विरोध इस बड़ा और कोई कंट्रेडिक्शन नहीं हो सकता पूछे अपने से कहीं मैं अपने से को नहीं रहा हम सब भाग रहे भागने के हमने बहुत से रास्ते ही जा कर लिए कोई भी आदमी ठीक अपने आमने सामने नहीं होना चाहता आंख चुराता है अपने से और आंख चुराने के लिए जो उपाय करता है वो ये कि जो वो नहीं है वही अपने को समझ लेता है हिंसक व्यक्ति अपने को अहिंसक समझ लेता है अधार्मिक व्यक्ति अपने को धार्मिक समझ लेता है ताकि जो अधार्मिकता है वो दिखाई न पड़े वो आमने सामने ना आ जाए सबकी तो तरक्की में तो खोज लेता आधार में व्यक्ति रोज सुबह उठ के मंदिर जाने लगता ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं धार्मिक व्यक्ति पानी छान के पीने लगता ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं अहिंसक हूँ कामुकता से भरा हुआ व्यक्ति ब्रह्मचरी के व्रत ले लेता ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं काम और सेक्स से मुक्त हूं हम जो है उस विरोधी वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं हम जो है उस ठीक उल्टी शक्ल उस ठीक उल्टे मुखौटे उस ठीक उल्टे वस्त्र हम अपने ऊपर ढांक लेते हैं ताकि दिखाई ना पड़े ताकि दूसरों की आंखों में तो हम छिप ही जाएं, अपनी आंखों में भी छिप जाए एक धोखा चल रहा है दूसरे के साथ नहीं अपने साथ दूसरों के धोखे हमें दिखाई पड़ जाते हैं लेकिन खुद जो हम अपने को धोखा दे रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता मैंने सुना है कि स्कूल में सुबह ही सुबह स्कूल का इंस्ट्रक्टर निरीक्षण करने को आ गया वो पहली ही कक्षा में जो उसके सामने पड़ी उसके भीतर गया और उसने जा के तख्ते पर एक सवाल लिखा और विद्यार्थियों से कहा कि तुम में से जो भी तीन विद्यार्थी इस कक्षा में सर्वाधिक कुशल हों वे खड़े हो जाएं और एक के बाद एक आके सवाल को हल करें आकस्मिक निरीक्षण करने हुए स्कूल में आया एक विद्यार्थी उठा जो कक्षा में प्रथम था उसने आके बोर्ड पर सवाल किया ठीक सवाल किया था लौट के अपनी जगह जाके बैठ गया दूसरा विद्यार्थी उठा जो कक्षा में दो था उसने भी आके सवाल किया और अपनी जगह जाके बैठ गया फिर तीसरा विद्यार्थी उठा लेकिन तीसरा थोड़ा झिझका झिझकते जिजक हुए बोर्ड के पास आया और सवाल जैसे ही हल करने को था उस इंस्ट्रक्टर ने गौर से देखा तो पाया ये तो वही विद्यार्थी है जो पहले भी आया पहले बार जो आया था ये वही है उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा तुम मुझे धोखा दे रहे हो हम तो पहली दफा तो तो आग के सवाल हर तक सकते हैं तीसरा विद्यार्थी कहाँ है उस विद्यार्थी ने माफ करिए तीसरा विद्यार्थी विद्यार आज मौजूद नहीं है वो क्रिकेट का खेल देखने गया होगा और मुझसे कह गया है कि मेरी जगह खोल रही काम हो तो तुम कर देना इंस्पेक्टर तो आज बबूला हो गया उसने कहा ये क्या बात है क्या तुम दूसरे की जगह परीक्षा दोगे क्या तुम दूसरे की जगह सवाल करोगे ये मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं हद धोखा चल रहा है उसने विद्यार्थी को डांटा और कुछ नैतिक शिक्षाओं का उपदेश दिया ऐसा मौका मिल जाए तो शिक्षा कोई भी देता नहीं छोड़ता नहीं और उस विद्यार्थी को डांटने के बाद वो शिक्षक की तरफ मुड़ा जो बोर्ड के खड़ा हुआ था और उससे कहां से मैं तो अपरिचित हूं लेकिन आप तो इस कक्षा से भली परिचित आप भी खड़े देखते रहे कि विद्यार्थी धोखा दे रहा है और आपने मुझसे तो कुछ कहा नहीं उस तो शिक्षक ने हाँ नीचे की और कहा मानुभाव मैं भी इन्हें पहचानता नहीं वो तो इंस्पेक्टर तो हैरान हो गया उसने कहा इस कक्षा के शिक्षक पहचानते नहीं उसने कहा असल बात यह है की इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट का खेल देखने चला गया और वो मुझसे कह गया है की जरा मैं उसकी क्लास देख मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं तब तो बात और भी, भी बिगड़ गयी और इंस्टेक्टर की आंखों से आग निकलने लगी और वो पैर पटकने लगा और चिल्लाने लगा उसमें कहीं तो हद हो गई ये तो धोखे की हद हो गई विद्यार्थी धोखा दे तो दे। आप शिक्षकों के भी धोखा दे रहे और उसने शिक्षक को भी कुछ उपदेश की बातें कही अंत में जब वो चलने लगा तब उसने कहा बच्चों और शिक्षकों का मास है आप भगवान को धन्यवाद दीजिए नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती नौकरी पर आ चाहती वो तो अच्छा हुआ की असली इंस्पेक्टर क्रिकेट का खेल देखने गया मैं तो उसका दोस्त हूँ जो उसकी जगह निरीक्षण करने आ गया ये हमें हंसने जैसी बात मालूम होती, लेकिन जिंदगी ने ऐसे ही रास्ते पकड़ लिए हैं जहाँ सब धोखा हो गए जहाँ हम सब किसी और की जगह खड़े हुए मालूम हो रहे हैं जहाँ हम सब किसी और के चेहरे लगाए हुए हैं जहां हम सब किसी और के कपड़े पहने हुए हैं जहां हम सब वहां नहीं है जो हम हैं बल्कि कहीं और कुछ और दिखलाई दे रहे हैं दिखलाई देने की कोशिश कर रहे हैं और इस सारे धोखे में किसी और का नुकसान होता हो या न होता हो एक बात निश्चित हो जाती है स्वयं से परिचित होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि इस निरंतर धोखाधड़ी में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम कौन है वस्तुतः हम कौन है अपने को पहचानने के लिए जो झूठे वस्त्र पहन रखे हैं और झूठी शक्लें बना रखी है उन सकलों को और वस्तुओं को उतार देना अत्यंत आवश्यक है इसे ही मैं तपस्या करता हूं जो अभिनय हमने ओढ़ रखे है उनको अलग कर देना ही तपश्चर्या वस्त्र छोड़ के नग्न खड़ा हो जाना बहुत आसान लेकिन मन पर और व्यक्तित्व के जो हमने वस्त्र और रखे हैं उनको छोड़ के नग्न होना बहुत कठिन वही कठिनाई है मनुष्य के आत्मज्ञान के मार्ग पर वही कठिनाई है उसके चित्त के पूरे उद्घाटन में सोचे और हम देखें कि हम जो दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम हैं वो हम हैं हमने जो नाटक खेल रखा है जीवन में हमने जीवन को तो एक मंच बना रखा है जहां हम दूसरों का अभिनय कर रहे हैं और धीरे दीर धीरे ये भूल गए हैं कि ये अभिनय था आदमी भूल जाता है धीरे दीर धीरे बटन रसल ने एक संस्मरण लिखा है और लिखा है एक दिन सुबह में अपने द्वार के बाहर बैठा हुआ था। और एक आदमी आया और उसमें का महास है आप बड़ी कठिन किताबें लिखते हैं खैर आपकी ज्यादा किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं लेकिन एक किताब मैंने पढ़ी जिसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया एक बात के भर मेरी समझ में आया और वो बात एकदम गलत है जो समझ में आया है वो एकदम गलत है झूठ है वो बात बटन डे कौन सा वो वाक्य है जो आपकी समझ में आया और क्या भूल उसमें उस आदमी ने कहा आपने लिखा है सीजर इज डेट सीजर मर चुका है यही मेरी समझ में आया और ये बिल्कुल झूठ ये बात है।, रसल तो है हो सीजर को मरे तो सैकड़ों वर्ष अब उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है, है तो उस आदमी ने कहा मैं खुद सीजर हूं बतन रसल ने उस आदमी से और बातचीत करनी उचित न समझी उसने नमस्कार किया होगा माफ करिए नए संस्करण में मैं सुधार कर लू वह आदमी प्रसन्न हो चला गया पीछे पता चला कि वो एक नाटक में सीजर का काम किया था। और तब से दिमाग उसका खराब हो गया वो अपने को सीजर ही समझने लगता और ठीक ही वो बटन रसल को सुझाव देने आया था कि अपनी भूल सुधार लो सीजर अभी जिंदा ये आदमी पागल मालूम होता है हम लोग किस भाती के लोग हैं लेकिन एक पति अपनी पत्नी के सामने प्रेम का अभिनय करता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और धीरे धीरे भूल जाता है कि यह अभिनय था एक बेटा अपने बाप के सामने आदर का अभिनय करता है कि मैं तुम्हें आदर करता हूँ और धीरे धीरे भूल जाता है कि यह अभिनय था एक मित्र मित्र के सामने अभिनय करता है कि मैं प्राण दे दूंगा तुम्हारे लिए और भूल जाता है कि ये अच्छी बातचीत थी कविता थी ये जिंदगी नहीं थी ये सच्चाई नहीं थी और इस बात को याद रख लेता है कि मैं मित्रों में मुझे जान दे देगा लेकिन न तो हमारा प्रेम सच्चा है ना हमारी मित्रता सच्ची ना हमारा आदर सच्चा है अगर हमारा प्रेम सच्चा होता हमारी मित्रता सच्ची होती हमारा आदर सच्चा होता तो ये सड़ी गली और क्रूप दुनिया हम पैदा करते जो हमने पैदा की हर पति अपनी पत्नी को प्रेम कर रहा है हर बाप अपने बेटे को प्रेम कर रहा है हर माँ अपने बच्चों को प्रेम कर रही तो सारी दुनिया में इतने प्रेम हो और इतनी रद्दी दुनिया पैदा हुई इतने प्रेम से इतनी रद्दी दुनिया पैदा हो सकती थी इतनी कुरु इतने भ्रम ये दुनिया हमारे सब अगर प्रेम बच्चा होता तो उससे पैदा हो सकती थी तीन हजार वर्षो में पंद्रह हजार युद्ध हमें लड़े तीन हजार वर्षो में पंद्रह हजार युद्ध हमें लड़ने पड़ते हैं तीन हजार वर्षो में पंद्रह हजार युद्ध किस बात की खबर देते हमारे भीतर प्रेम है या कि घृणा हमारे भीतर आदर है या कि अपमान हमारे भीतर मित्रता है या शत्रुता है अगर कोई भी आदमी आंख खोल के दुनिया को देखेगा तो उसे ये शक पैदा हो जाना स्वाभाविक है कि प्रेम की बातें अभिनय होंगी मित्रता की बातें कविताएं होंगी तो अगर वे सच्चाइया होती तो जिंदगी और होनी चाहिए थी जैसी वो बिल्कुल नहीं है कौन इस दुनिया को बना रहा है हम सारे लोग इस दुनिया को बना रहे हैं कौन इस समाज का घटक है हम सारे लोग और हम सारे लोग तो बहुत प्रेम से भरे हुए लोग तो इस दुनिया में ये अप्रेम और घृणा और हिंसा कहा से आ जाती है हमारे अतिरिक्त कोई और रास्ता भी है इसके आ जाने का निश्चित ही असलियत कुछ और होगी अभी अभिनय हमारा कुछ और है बड़े व्यापक पैमाने पर दुनिया में जो प्रकट होता है वो हमारी असलियत है और अपने अपने घर में बैठ के हम जो बातें करते हैं वो अभी में जितने हम कहते हैं कि मुझे तुमसे प्रेम क्या उस सच में हमें प्रेम क्या हमने कभी भी उसका मंगल और कल्याण चाहा है क्या उस प्रेम में भी हमारी ईर्ष्या और घृणा सम्मिलित नहीं है क्या जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी वजन पर भी हमने समझने डाल दिए है क्या उसको भी हमने घर की दीवारों में बंद नहीं कर दिया है क्या हमने उसके ऊपर भी टीक से और टाले नहीं कर दिए जिसको हमने प्रेम किया है क्या उसको भी हमने अपने पोजीशन अपनी संपत्ति नहीं बना लिया है क्या कोई व्यक्ति प्रेम करता है और प्रेम को संपत्ति बना सकता है क्या कोई प्रेम करता है और प्रेम करके किसी का मालिक बन सकता है क्या कोई प्रेम करता है और किसी के लिए बंधन खड़े कर सकता है क्या कोई प्रेम करता है और ईर्ष्या से भी भरा हुआ हो सकता है प्रेम के लिए ये सब असंभव है इसलिए प्रेम तो हमारा अभिनय है सच्चाईया हमारी बहुत दूसरी मैंने सुना है एक घर में एक माँ और बेटी दोनों को भी रात में उठ के चलने की बीमारी थी एक रात माँ उठी और अपने मकान के पीछे बगिया में चली गई आधी रात होगी उसके पीछे में उसकी लड़की भी उठी और बगिया में चली गई माँ ने लड़की को देखते ही कहा वो नूह में थी लड़की को देखते ही उसका चित्र क्रोध और ही हिस्सा से भर गया और उसने कहा इस दुष्ट के कारण ही मेरा सारा यौवन नष्ट हो गया इसी ने मेरी सारी जवानी छीन ली मन होता है इसकी गर्दन दबा और उस लड़की ने उस बूढ़ी को देखते ही कहा वो भी नींद में थी बूढ़ी औरत के कारण मेरा जीवन एक कष्ट और काराग्रह बन गया है मेरी हर खुशी में ये बाधा बन गई परमात्मा करे ये उठ जाए तो मेरे रास्ते के सारे कांटे दूर हो जाए लेकिन ये बातें दोनों ने नींद में कही थी क्योंकि जाग के तो सच्ची बातें कोई भी कहता नहीं तभी और उन मुर्गे ने बांग दोनों की नींद खुल गई और उस लड़की ने अपनी माँ को देखा जाग के और कहा माँ इस सर्दी में तुम बाहर और साल के भी भीतर छोड़ अगर सर्दी लग जाए तो और उस माँ ने कहा बेटी तू इतनी जल्दी उठाई चल वापिस सो जा अभी तो दो घंटे है फिर जल्दी उठाती इसलिए तो दुम भर था गुम भरती वे दूसरे के गले में हाथ डाल के घर में वापस लौट गई और सो गई नींद में उन्होंने जो कहा था वो और जाग के उन्होंने जो कहा वो इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है लेकिन सच्चाई क्या है जो जाग कर कहा वो या जो नींद ने कहा वो नींद में तो झूठ बोलने का कोई कारण ही न था जागने में झूठ बोलने के कारण है क्योंकि जागने में सब सोच विचार आ गया कि क्या करना ठीक है और क्या नहीं और जागने में ख्याल आ गया कि कौन माँ है और कौन बेटी और जागने में सारा शिष्टाचार और जागने में सारी बातें ख्याल में आ गईं और उन ख्याल में आई हुई बातों से जो पैदा हुआ वो झूठा है वो अभी नहीं ने। नींद में तो सच्चाई खुल गई आदमी की सच्चाई उसके सपनों में ज्यादा खुल जाती है बजाय उसके जागने के और एक आदमी अगर नशा करके खड़ा हो जाए तो ज्यादा सच्चाई से वही होता है जो वो है वो गालियां पकड़ने लगता है वही आदमी जो भजन गा रहा था नशा करके गालियां पकड़ने लगता है नशे में कोई ताकत हो सकती है कि भीतर गालियां पैदा कर दे नहीं लेकिन भीतर गालियां भरी थी भजन ऊपर थे और नदे ने सारा बोध छीन लिया भीतर जो भरा था वो निकलना शुरू हो गया दिन में हम जा हैं रात हम सो गए हैं होश खो गया सपने में जो सच्चाईया थी वो प्रकट होने लगी आप खुद अपने भीतर अगर थोड़ी खोजबीन करेंगे तो बहुत डर जाएंगे कहीं मेरे भीतर ये जो सब छिपा है लोगों को पता न चल जाए कहीं ये उगल ना जाए कहीं कोई इसमें झांक न ले इसलिए जो हमारे भीतर छिपा है हम उसके ऊपर दीवाल पर दीवार खड़ी करते चले जाते हैं ताकि उसका किसी को पता न लगे ताकि वो छिपा रहे ताकि कोई उसमें झांक न ले हमारा निकटतम मित्र भी हमारा इतना निकट नहीं होता कि हम उसे अपने भीतर झाकने दे और तब धीरे दीर धीरे डर से और भय से हम भी अपने भीतर झाँकना बंद कर देते हैं और फिर हम पूछते हैं आत्मज्ञान कैसे हो सत्य कैसे मिले परमात्मा के दर्शन कैसे हूँ जो अपने ही दर्शन करने को राजी नहीं है वो और किस सत्य के दर्शन करने की आकांक्षा कर सकता है या उसकी आकांक्षा में कितनी सच्चाई हो सकती कितनी उत्कंठा हो सकती मनुष्य के समक्ष मनुष्य का मन जैसा है क्रोध हिंसा और ईर्ष्या, जो कुछ भी है उसे बहुत सरलता से वैसा ही जानना जरूरी है सारे वस्त्र ओढ़े हुए उतार देने जरूरी है नग्न चित्र के समक्ष खड़ा होना जरूरी है ये तो पहली बात है कि हम अपने से बचना बंद कर दें। अगर किसी भी धन हमें जीवन की गहराइयों में उतरना हो और किसी भी दिन हमें जीवन के अर्थ और अभिप्राय को जानना हो और किसी भी दिन हमें जीवन में छिपे सौंदर्य और आनंद की अनुभूति करनी हो तो अपने आप से पलायन बंद कर देना होगा अपने आप से भागना बंद कर देना होगा हर अपने वस्त्रों को उठाकर के देखना ही पड़ेगा चाहे ये कितना ही पीड़ादायी हो चाहे ये कितना ही कष्टपद हो और चाहे कितनी ही सांत्वना हमसे छिन जाए और हमारा संतोष नष्ट हो जाए लेकिन देखना ही होगा इस बात को जैसे बिना देखे कोई रास्ता तक तक, तक न कभी गया है और न जा सकता है ये तो पहली बात है कि हम अपने से भागना बंद कर दें और अपने से हम भाग रहे हैं नए नए रास्ते खोज रहे हैं और ये अपने से भागना इतने ज्यादा तीव्र हो सकता है या अपने आप की पीड़ा इतनी गहरी हो सकती है कि हम किसी तरह न केवल अपने से भागना चाहें बल्कि पीड़ा से घबरा के अपने को भूलना भी चाहे भागने के बाद भूलने की सीमा आ जाती है जो आदमी अपने से निरंतर भागता रहता है आखिर में उसे पता चलता है मैं कितना ही भागू लौट लौट के कुछ चीजें दिखाई पड़ जाती बार बार अपने से मिलना हो जाता है आखिर कोई अपने से भाग कैसे सकता है किसी और चीज से भागता तो भाग भी सकता था मैं अगर भाग के जंगल चला जाऊं आप सब तो पीछे छूट जाएंगे लेकिन मैं, मैं अपने साथ ही वहां पहुंच जाऊंगा मैं जहां भी भागूंगा मैं अपने साथ रहूंगा तो भागने की अतिशयता एक दिन इस निष्कर्ष पर ले आती है कि भागने से काम नहीं चलेगा भूलना जरूरी तब हजार तरह के नशे खोजने की बात शुरू हो जाती है। कोई आदमी शराब पी के अपने को भूलना चाहता है कोई आदमी संगीत में भूलना चाहता है कोई आदमी सेक्स में अपने को भूल जाना चाहता है कुछ भले लोग हैं वो इस तरह के नशे करने पसंद नहीं करते तो उन्होंने भले आदमियों के नशे ही बात कर लिए कोई राम राम जब के अपने को भूल जाना चाहता है कोई मंदिर में जाके भजन कीर्तन करता है नाचता है और भूल जाना चाहता है कोई गीता और कुरान और बाइबल पढ़ता है और उन्हीं में अपने को भूल जाना चाहता है लेकिन न चाहे अच्छे हों चाहे बुरे उनका काम एक ही है कि किसी भांति हम अपने को भूल जाएं, वो जो हमें उसकी हमें स्मृति न रह जाए वो द्वार बंद हो जाए जो हमें बहुत राहत मिलती है जैसे ही कोई अपने को भूलने में समर्थ होता है बहुत राहत मिलती है यूरोप और अमेरिका में नई नई इजाद कर रहे हैं नए ड्रग्स खोज रहे हैं नस्कलीन है एलएसडी है और कुछ है बहुत पुराने दिन से ये खोज चल रही है वेद के ऋषियों से लेके आज तक सोमरस से लेके एलएसडी तक वही खोज चल रही है कि अपने को किस तरह भूल जाए कोई नशा कर ले और अपने को भूल जाए भूल जाने में अच्छा लगता है क्योंकि अपने को जानने में बुरा लगता है वो जो अपने को जानने की पीड़ा है दंत है है, तकलीफ है कि मैं ये क्या हूं उससे जितने देर को हम भूल जाते हैं, तो हम तो भगवान हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा अंधेरा भूल गया सब ज्योति हो गई वो सारे घाव भूल गए सब स्वस्थ हो गया वो सब पीड़ाएं भूल गयी चिंताएं भूल गयी सब शांत और संगीत हो गया लेकिन कोई अपने को कितनी देर भूले रह सकता है और भूला रहना क्या कोई क्रांति है या कि कोई परिवर्तन है भूलना कोई मार्ग तो नहीं हो सकता न भागना कोई मार्ग हो सकता है न भूलना कोई मार्ग हो सकता है भूलने से क्या हित है सो जाने से कौन सी राहत है सो जाने से वो चीज दबी रह जाएगी भीतर दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन कब तक सो रहेंगे क्या सोने से उसका अंत हो जाएगा जिससे अन्य बाद में था क्या आत्म विस्मरण से जीवन की चिंता से छुटकारा हो जाएगा क्या आत्म विस्मरण मुक्ति बन सकता है नहीं बिल्कुल नहीं कभी भी नहीं बल्कि जितनी देर आदमी विस्मरण में बीतता है उतना जीवन व्यर्थ हो जाता है उतना अवसर खो जाता है जिसमें हम अपने को जान लेते और शायद बदल लेते उतना अवसर अपने हाथ से हम खो देते उतना अवसर हमारे हाथ से व्यर्थ बीत जाता है उतनी शक्ति और क्षमता जो हमने अपने को बुलाने में लगाई काश अपने को जगाने में लगाते तो जिंदगी और हो सकती थी जिंदगी कुछ और हो सकती थी बात कुछ और हो सकती थी लेकिन हमने अपने को बुलाने में लगाया एक आदमी के पैर में फोड़ा हो और वो नशा करके भूल जाए एक आदमी के सिर में दर्द हो और वो अफीम खा के सो जाए और एक आदमी के जीवन जिंदगी में चिंता हो पीड़ा हो परेशानी हो और वो भजन करता रहे और भूल जाए क्यों इससे कोई पीड़ा इससे कोई दुख इससे कोई बीमारी अंत होगा नहीं उसका तो कोई अंत कैसे होगा उसका अंत तो उसके साक्षात से हो सकता है उसके मुकाबले से हो सकता है उसके निकट जानने से उसे पहचानने से हो सकता है ज्ञान के अतिरिक्त मनुष्य के जीवन की चिंता और दुख से कोई छुटकारा नहीं लेकिन ज्ञान से शायद हम भयभीत हैं क्योंकि ज्ञान की पहली पहली सीढ़ी अपने को जानना होगी और अपने को जानने का अर्थ आत्मा को जानना नहीं।, नहीं अपने को जानने का अर्थ परमात्मा को जानना नहीं अपने को जानने का पहला और सीधा अर्थ अपने चित्त को अपने मन को जानना है मन से मन शांत हो जाए समाप्त हो जाए मन वुलीन हो जाए तो जो जाना जाएगा वो है आत्मा मन के रहते इस दौड़ और आकांक्षा में डूबे रहते उससे कोई परिचय नहीं हो सकता जैसे समुद्र में तूफान हो और सारी समुद्र की छाती लहरों से भरी हो तो उन लहरों में डूबे समुद्र को उस समुद्र की शांति को उस समुद्र के अथाह गहराई को देखना और जानना असंभव शांत हो जाए लहरें तो वो समुद्र सामने आएगा शांत और गहरा अथा है लेकिन लहरों के तूफान में तो उसका कोई दर्शन नहीं हो सकता मन का तूफान है विचार का तूफान है जिंदा का तूफान है बहुत लहरें तो उन लहरों के नीचे छिपी आत्मा के सागर से कोई मिलन नहीं हो सकता इन लहरों को जानना ही होगा इन लहरों को जान के इनके विलीन होने पर ही पीछे छिपे सागर की अनुभूति हो सकती है। तो पहला कदम बहुत नकारात्मक है और वो ये कि अपने से भागना बंद करे लेकिन पहले तो ये समझ लें कि हम अपने से भाग रहे हैं आमतौर पर तो हम समझते हैं मैं भाग पा रहा हूं अपने से लेकिन हम भाग रहे हैं इस तथ्य को मेरे कहने से नहीं अपने भीतर अपनी जिंदगी में खोजने से भी देखा जा सकता है सुबह के सांस तक हम भाग रहे हैं जो हम ले हम जानना चाहते हैं और न दूसरे को जानने देना चाहते हैं कि हम क्या हैं और हम रोज रोज नई तस्वीरें और रोज रोज नए चित्र बन लेते हैं और नए कपड़े बना लेते हैं और भरते जाते हैं कपड़ों से जाते धीरे दीर, धीरे खो जाते हैं कपड़े ही रह जाते हैं और हमारा कोई पता नहीं रह जाता की हम कहाँ हैं अगर हमारे कपड़े कोई छीन ले एकदम तो शायद हम पहचान भी नहीं पाए कि हम कौन हम क्या है? जो हैं जो बातें हमने दूसरों को दिखाई है अगर हमारी सारी पोच दी जाए छीन ली जाए तो हम नर्म खड़े रह जाएं और पहचानना मुश्किल हो जाए कि मैं कौन मैंने सुना है एक भिखारी औरत एक संझा एक मेले मांग के वापिस लौट रही थी दिन भर थक गई थी बूढ़ी औरत थी दिन भर मेले की में थक गई थी मांगने में एक एक आदमी के सामने हाथ फैलाने में चलते समय घर लौटते वक्त रास्ते में एक झाड़ के नीचे विश्राम करने को ठहरी और सो गई उस मेले से और लोग भी उस रास्ते से निकल रहे थे दो अभिनेता जो कि मेले में माच खून के लोगों को खुशी दिए थे और अपनी लौट रहे थे दो हसोर आदमी वे भी उस रास्ते से निकले उस बुरी औरत को उन्होंने सोते देखा उन्हें मजाक सूझी उन्होंने उससे डगे को उठा लिया जिसमें उसने दिन भर के पैसे इकट्ठे किए थे उसकी टोकरी में जो सामान उसने मांगा था वो भी निकाल लिया और चलते वक्त आखिरी मजाक थी जो कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ कर सकता है चलते वक्त वो सोई थकी बुरी औरत के कपड़े भी वे निकाल के ले गए थकी बुरी औरत नग्न पड़ी रह गई सब कुछ उसका ले गए थे उसके भिक्षा का पात्र उसकी मांगी हुई चीजें उसके पैसे और उसके वस्त्र भी बड़ा मजाक था क्योंकि उसके कपड़े ले गए होते उसके भिक्षा के सामान ले गए होते तो कोई बात नहीं थी लेकिन उसके पहने हुए वस्त्र भी कठिनाई हो गई बूढ़ी की आधी रात के करीब नींद खुली उसने हाथ फेरा तो पाया कि उसके वस्त्र नजारा थे वो बहुत हैरान हुई उसे ख्याल आया कि मैं मैं तो वस्त्र पहने हुई थी फिर तो ये नग्न औरत कौन उसने अपने डब्बे को देखा डब्बा नारत था उसने कहा मैं तो रिक्शा के लायक थी और वह मेरा डब्बा भरा हुआ था पैसों से डब्बा कहाँ है मेरी टोकरी कहां है मेरी पोटली कहाँ है कुछ भी न था और तब वो खड़ी हुई है उसने देखा उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है उसे बड़ी कठिनाई हो गई पहचानने में कि मैं कौन उससे बड़ी हैरानी हुई कि मैं जो थी उसके पास तो वस्त्र थे अब मैं कौन हूं और मैं कैसे पहचानू की मैं वही हूं या कोई और उसने सोचा की चलू अंधेरी रात है घर चली चलूं कोई रास्ते पर भी नहीं है मेरा कुत्ता तो मुझे जरूर पहचान लेगा उसके उसके घर पर पास अपना एक कुत्ता था बुरी औरत भी मांग के थी तो कुत्ता दौड़ के बाहर आ जाता था पूछाने लगता था तभी लोग कुत्ते पाल रखते हैं जो पूछ हिलाए और पहचाने नहीं तो कोई भी आदमी अपने को पहचानने में कठिनाई पाएगा सम्राट भी कुत्ते पाल रखते हैं बेकार भी क्योंकि तो वो पूछ हिलाते हैं तो खुद को पहचानने में आसानी होती है कि मैं वही हूँ वो तो बुरी गई अपने घर भागी हुई कि अब एक ही रास्ता है अगर कुत्ता मुझे पहचान ले तो निश्चित हो जाए कि मैं वही हूँ कोई मेरे कपड़े ले गया मेरा सामान ले गया और कहीं कुत्ते में भी मैं पहचाना तो वो तो डरी हुई थी लेकिन एक ही उपाय था वो गर गई और जैसा कि आप समझ सकते हैं कुत्ता नहीं पहचान सका क्योंकि नंगी बूढ़ी उसने कभी देखी नहीं कुत्ता बजाय उसके की पूछ लाता जोर से भौंकने लगा एक और वो बूढ़ी घबरा गई उसने कहा तो बड़ी कठिनाई हो गई कुत्ता भी नहीं पहचानता है कि मैं कौन मुझे पता नहीं उसके आगे क्या हुआ उस बूढ़ी ने क्या रास्ता खोजा और कैसे हुआ अपने को पहचान पाई लेकिन हम सब की भी यही हालत हो जाए अगर रात सोते में हमारे ओढ़े हुए सारे वस्त्र हमारे व्यक्तित्व की सारी चादरें कोई ही खींच ले और सुबह हम पाए कि वो जो पद वो जो नाम वो जो प्रतिष्ठा वो जो सब कुछ अखबारों में हमारे लिए कहा था वो और पड़ोस के लोग जो हमसे कहते थे वो सब छीन लिया गया है और मेरे पास वो कुछ भी नहीं है वो तख्तियां जो मैंने घर के आगे लगा रखी थी वो सर्टिफिकेट जो मेरे पास थे वो मेरे पास कुछ भी नहीं थे। उस नग्न अवस्था में हम भी अपने को न पहचान पाएंगे हम अपने को पहचानते ही नहीं दूसरे लोग हमें पहचानते हैं इसी से हम अपने को पहचानने लगते हैं। कोई आपसे कहता है आप बहुत भले आदमी हैं और आपके भीतर एक ख्याल बन जाता है कि आप बहुत भले आदमी और कोई कहता है आप बहुत बुरे आदमी हैं तो आपको चोट लगती है क्यों कि पहले आदमी में जो भले आदमी की आपके भीतर धारणा थी उस धारणा को छीन रहा है और आप फिर खाली हो जाएंगे और भीतर फिर कोई धारणा न रह जाएगी चौबीस घंटे हम अपने संबंध में एक इमेज एक प्रतिमा खड़ा करने में लगे हुए हैं और ये प्रतिमा हम खड़ी कर भी लेते हैं कोई कुछ बन जाता है कोई कुछ लेकिन भीतर भीतर वो जो हमारे छिपा है उससे हम अपरचि रह जाते और ये प्रतिमा रोज रोज बदलनी पड़ती है क्योंकि आसपास के लोग रोज बदल जाते नेपोलियन हार गया और तेन सेलना के द्वीप में उसको बंद कर दिया गया महान विजेता एक कैदी की भांति बंद हो गया था लेकिन दुश्मनों ने भल मंदात करती थी उसके हाथ में हाथ कड़ियानी डाली थी दीप पर चलने फिरने की उसे आजादी थी लेकिन दीप से भागने का कोई उपाय न था सुबह ही सुबह वो घूमने निकला था और दुश्मनों ने ये भी भलमन साहत की थी कि उसके डॉक्टर को भी उसके पास छोड़ दिया था डॉक्टर दोनों घूमने निकले थे सुबह सुबह एक दीपक डी पर उसके छोटे थे पहाड़ी रास्ते पर एक औरत अप, अपने घास की गसली लिए हुए आती थी नेपोलियन का डॉक्टर एकदम चिल्लाया और कहो घटन रास्ता छोड़ देखते नहीं वो नपोलियन आ रहा है लेकिन नेपोलियन ने उस डॉक्टर को कहा मेरे मित्र वो प्रतिमा नष्ट हो गई जो कल तक मेरी थी तुम भूल में हो अब कोई नेपोलियन नहीं मैं एक साधारण कह दिया तुम वही प्रतिमा ढूंढ जा रहे हो जो कल तक मेरी थी वो टूट गई मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए और नेपोलियन रास्ते से हट गया और उसने कहा वो दिन गए जब मैं पहाड़ से कहता कि हट जाओ और पहाड़ हट जाते आज एक घास वाली औरत के लिए मुझे हट जाना चाहिए नेपोलियन बहुत समझदार आदमी रहा हो इस बात को समझ सका की वो प्रतिमा मैंने जो बनाई थी इतने दिन तक टूट चुकी है हम सब भी अपनी प्रतिमा बना रहे हैं हो सकता है मौत तक न भी टूटे लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है अगर हम अपनी प्रतिमा को ही जानते हैं तो प्रतिमा झूठी है हमारी बनाई हुई है और उस प्रतिमा को ही अगर हमने मान लिया कि मैं हूं तो हम उसको कभी न जान सकेंगे जो वस्तु था मैं हूँ जो प्रतिमा से उलझ गया वो आत्मा को कभी न जान सकेगा इस प्रतिमा को इसके पहले की मौत तोड़ दे या इससे पहले की कोई बड़ी हार और नेपोलियन की प्रतिमा को तोड़ जो आदमी समझता है वो खुद ही इस प्रतिमा को तोड़ देता है और भीतर प्रवेश करता है वही आदमी साधक है जो अपने हाथ से बनाई गई प्रतिमा को तोड़ के भीतर प्रवेश करता है वो प्रवेश कैसे हो सकता है उसकी चर्चा में कल सुबह आपसे करूँगा आज तो मुझे इतना ही कहना था हमने एक झूठी प्रतिमा अपने वापस खड़ी कर ली है एक फॉल्स इमेज हमने बना लिया कोई वजह है कोई कारण है कि हमने ये बना लिया आत्मज्ञान का जो अभाव है उसको भरने के लिए हमने एक झूठी प्रतिमा बना ली और उसी को मान लिया है कि मैं हूं इस प्रतिमाओं के भीतर बिल्कुल उल्टी हमारे चित्र की स्थिति हमने ऊपर फूल चिपका लिए भीतर दुर्गंध भरी है हमने ऊपर रोशनी कर ली है भीतर अंधेरा भरा है और उस अंधेरे से हम डरते हैं उसका हमें पता नहीं चल जाए क्योंकि उसका पता इस प्रतिमा की हत्या हो जाएगी ये प्रतिमा टूट जाएगी अगर उसका हमें पता चल गया लेकिन गुजरना ही पड़ता है इस रास्ते से उस प्रतिमा को तोड़ने अन्यथा कोई फिर और गहरे और भीतर नहीं जा सकता फिर वो अपने से बाहर ही घूमता हुआ रह जाता है और हम सबने इतनी सुरक्षा कर ली इस प्रतिमा में कि इसमें कोई दरवाजा भी नहीं छोड़ते हैं कि कहीं हम भीतर जा सके क्योंकि वो दरवाजे से कोई दूसरा भी भीतर जा सकता है और कहीं वो भीतर हमारे जाके देख ले तो हमने सब तरह की सिक्योरिटी कर ली है प्रतिमा को सब तरफ से बंद कर दिया है अपने चाणों पर खोल खड़ी कर ली है उसके भीतर हम बंद हो गए एक सम्राट ने एक महल बनाया था उस महल की दूर दूर तक चर्चा हुई और दूर दूर के सम्राट उसे देखने आए महल बहुत असुस्थ था। इतने सुरक्षित महल कभी भी नहीं बनाया गया था पड़ोस का एक सम्राट उसे देखने आया महल के मालिक ने एक एक महल का कोना कोना दिखलाया हम चकित हुआ इतना सुरक्षित था वो कि चोर उसमें घुस ना करते थे दुश्मन उसमें प्रवेश ना कर सकते थे एक ही दरवाजा था उस महल में ताकि कोई भीतर ना आ सके ताकि भीतर से कोई अनजान अपरिचित बाहर ना जा सके द्वार पर सख्त पहरा था लौटते वक्त पड़ोसी सम्राट ने प्रशंसा की और कहा बहुत सुंदर महल बनाया है बहुत सुरक्षित मैं भी कोशिश करूंगा एक ऐसे महल को बनाने की एक भिखारी द्वार पर खड़ा था वो ये सुन के हंस पड़ा मकान के मालिक ने पूछा क्यों हंस पड़े हो क्या बात है कोई भूल है मेरे महल उस भिखारी ने कहा एक भूल इसमें ये एक दरवाजा है ये भूल ये दरवाजा भी नहीं होना चाहिए इससे कोई और आ सके या न आ सके मौत इस दरवाजे से भीतर आ जाए और तुम असुरक्षित हो भीतर बंद हो जाओ ये दरवाजा भी बंद कर लो तुम पूरी तरह सुरक्षित हो जाओ कब्र में ही आदमी पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है इसलिए उल्टा भी सच है जो आदमी पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है वो कब्र में बंद हो जाता है और हम सब ने अपनी अपनी कब्र बना ली है अपनी अपनी प्रतिमाओं में अपने अपने रूप में हमने अपने अपनी अपनी कब्र बना ली है उसके भीतर हम सुरक्षित हो गए ये सुरक्षा मौत है और इस मौत से बेचैनी और गदावट पैदा होती इस सुरक्षा से बाहर निकलने का मन होता है स्वतंत्रता की आकांक्षा होती है चिंता होती है अशांति पैदा होती है तब हम पूछते हैं कि हम फाउंड कैसे हो जाए हम मुक्त कैसे हो जाए अमुक्ति हमने बना ली है बंधन हमने खड़े कर लिए दीवाली हमने बना ली है कब्र हमने खड़ी कर ली और हम पूछ रहे हैं सारी दुनिया में कि हम मुक्त कैसे हो जाए कौन करेगा मुक्त आपको कोई तीर्थंकर करेगा कोई अवतार करेगा कोई बुद्ध करेंगे कोई गुरु करेगा कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता आप तो अपनी दीवारें खड़ी कर रहे हैं और चिल्लाते हैं कि हमें मुक्त होना है कृपा करें पहचाने आप अपनी अमुक की खुद है और जिस दिन आपको ये दिखाई पड़ जाएगा कि आपकी सुरक्षा ही आपका बंधन और कारागृह बन गई है अपनी सुरक्षा में खड़ी की गई अपनी ही प्रतिमा हमारी मृत्यु बन गई है उसी दिन इस प्रतिमा को तोड़ देना क्षण भर का काम होगा आप इसको बनाते हैं इसलिए यह है जिस दिन आप नहीं बनाते हैं उसी दिन ये विलीन हो जाती है इसकी अपनी कोई सामर्थ्य और शक्ति नहीं है अमुक्ति मनुष्य का अपना सृजन है और जिस दिन वो इसका सृजन बंद कर देता है उसी क्षण मुक्त हो जाता है और जो मुक्त है उसके लिए न कोई दुख है न कोई वीड़ा है उसके लिए शाश्वत आनंद के अमृत के द्वार खुल जाते हैं और उस आनंद में वो जिसे पहचानता है वही परमात्मा है तब सब, सब तरफ परमात्मा ही शेष रह जाता है जब तक हम अपने काराग्रह में बंद है तब तक हमारे भीतर भी परमात्मा नहीं हुए और जिस दिन हम अपने काराग्रह को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं उसी दिन सब तरफ भीतर और बाहर वही है केवल वही है केवल परमात्मा ही है। उसे जो जान लेता है वो धन्य है वो प्रदार्थ हो जाता है जो उससे अपरिचित रह जाता है उसका जीवन एक दुख की प्रथा है उसका जीवन एक लंबी मृत्यु है उसका जीवन एक अंधकारपूर्ण रात्रि है उसके जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं कैसे इस बंधन से जो हमारा ही निर्मित है छुटकारा हो सकता है उसकी बात कल शुभ मैं आपसे करूंगा मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और में सब के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार कर